संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे इस लोक को भी अपना न सके उस लोक में भी बछताओगे संसार से भागे फिरते हो ये पाप है क्या ये पुण्य है क्या रीतों पे धर्म की मोहरे है ये पाप है क्या ये पुण्य है क्या रीतों पर धर्म की मोहरे हैं रितों पर धर्म की मोहरे हैं हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे संसार से भागे फिरते हो हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज की सुबह यानि कि इतवार की, की सुबह जब आपके लिए ये कार्यक्रम रिकॉर्ड करने को बैठा ना यानी कि जब आपसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाला और हाँ साहब वक्त तो निकालना ही पड़ता है ना क्योंकि बातें तो इतनी बेहिसाब करते हैं हम लोग कि पता ही नहीं चलता कि कब एक बात का सिलसिला खत्म हुआ और कब दूसरा सिलसिला शुरू हो गया तो साहब हुआ ये कि जब आज के लिए बात शुरू करने लगा तो उसके पहले हमारे घर में कुछ चर्चा चल रही थी कि फलाने ने फलाने के बारे में ऐसा कुछ कहा है तो क्या हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए यानी कि किसी एक के व्यू को लेते हुए क्या किसी दूसरे के बारे में व्यू बनाना बस आप यही पर मुझे मुद्दा मिल गया आपसे बात करने का तो मैंने उसको इस तरह से परिभाषित किया कि आखिरकार हम लोग जो अपने विचारधारा अपने व्यूज बनाते हैं ना तो उसमें क्या हम लोग क्रिटिक्स के व्यू को इनकॉर्पोरेट करते हैं या सब कुछ सिर्फ अपने मन के ऊपर निर्णय लेते हैं यानी कि हम खुद ही क्रिटिक क्रिटिक भी हो जाते हैं और खुद ही डिसीजन लेने वाले भी हो जाते हैं तो अब साहब इस पर जब विचार करने लगा ना तो मैंने ये सोचा कि आखिरकार हम लोग क्रिटिक्स का व्यू लेना क्यों चाहते हैं तो मुझे याद आया कि मैं हर इतवार को अब आजकल तो शायद वो सब बृहस्पति या शुक्रवार को आने लगा है टाइम्स ऑफ इंडिया में और चाहे कुछ पढ़ू या ना पढ़ू मगर फिल्म रिव्यू जरूर पढ़ता था आजकल नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि आजकल फिल्में इतनी बेहिसाब बनती हैं कि मुझे समझ नहीं आता और सच बात तो यह है कि मुझे जो हिंदी फिल्में बन रही हैं ना उनके कलाकारों के न ना तो नाम समझ में आते हैं और ना उनकी शक्लें सच बात यह है कि वो सब एक जैसे लगते हैं मुझे हम लोग बुढ़े हो गए हैं डायनोसॉर हाँ हाँ ठीक है तो डायनोसोर होने के साथ साथ हम अब वो आदत भी काफी कुछ छोड़ चुके हैं पढ़ते आज भी हैं ये नहीं कहेंगे पढ़ते नहीं हैं मगर हम पढ़ते थे तो अब सवाल ये आता है कि अब मैंने सोचना शुरू किया आखिरकार हम क्यों पढ़ते थे क्योंकि फिल्में तो हम सारी देखते थे फिल्में देखने में तो हम कभी चूकते नहीं थे तो अब वो फिल्में तो देखनी ही है मगर उनके बारे में एक विचार बनाकर देखते थे यानी कि इसका क्रिटिसिजम बहुत हाई लेवल का है इसको बहुत अच्छा कहा गया है अब जब किसी फिल्म को कहा जाता था बहुत अच्छा है तो भैया हम ढूंढते थे कि इसमें अच्छाई क्या है आपको हम सच बताएं हमने एक फिल्म आई थी उसका नाम शायद था अनुभव वो संजीव कुमार और कोई मतलब उसमें तनुजा, थी शायद तनुजा।, तनुजा थी ओके भाई साहब बड़ बड़ी हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस फिल्म की बड़ी शायद तारीफ भी की थी या किसी जगह पर जहां भी हमने उसका क्रिटिसिज्म पढ़ा बड़ी तारीफ की थी और उसमें ये लिखा था खास तौर से उसकी बातों में कि साहब फिल्म उन लोगों को तो बेहद पसंद आएगी जो मैच्योर होंगे बस भैया हमने तय कर लिया कि अब हम जब इस फिल्म देखकर आएंगे तो जैसी भी लगे मगर कहेंगे बहुत अच्छी थी और साहब बिल्कुल सच यही हुआ कि हमें कहना पड़ा कि अच्छी थी और सच बात यह है कि उससे बेहुदा फिल्में इतनी अच्छी फिल्म बहुत ही कम देखी होंगी इतनी आपने बिल्कुल वही बात कही मेरे हॉस्पिटल में एक लड़की थी पद्मा हाँ। वो पोर्ट ब्लेयर की बच्ची थी हाँ। और उसके पापा एयर इंडिया में पायलट थे तो ये कहना चाहती हो नहीं, पोर्ट नहीं, वाले पोर्ट, पोर्ट ब्ले पायलट हाँ। का नाम तो पद्मा और हम सब लोग हॉस्टल से प्रोग्राम बना के बीस पच्चीस लड़कियाँ अंकुर फिल्म देख के आए कुछ समझ में आई कुछ नहीं आई मगर अच्छी लगी उससे पूछा पदमा तुमको कैसी लगी खूब जोर से हंसी बोली बड़ी अच्छी लगी फिर बाद में बोली धीरे से कुछ समझ में नहीं आई तो ये बिल्कुल आपने पद्मा जैसी बात की हाँ भाई समझ में आई ही नहीं तो, आपको तो बुरी तो बुरी नहीं सकती तो क्योंकि अरे फिल्म देखने में जब तक अच्छा न लगे मजा न आए तब तक वो फिल्म अच्छी कैसे है तो नहीं हमने देखी अरे रुको भाई बहुत अच्छी है ठीक है भैया अच्छी होगी मैं तो कह रहा हूँ मेच्योर लोगो को वो फिल्म अच्छी लगेगी ये उस क्रिटिक ने उतने चालीस पचास साल पहले कह दिया था अब सवाल यह है कि ये क्रिटिसिज्म वाली बात जो है ये केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं है ये क्रिटिसिज्म वाली बात किताबों के लिए भी आती है हम साहब किताबें तो बहुत सी पढ़ते थे मगर वो किताबें पढ़ने के बाद हम ढूंढा करते थे कि अक्सर उन किताबों की समीक्षा क्या हुई है तो हम आपको बताएं ऐसे बहुत सी किताबों की हमने समीक्षा पढ़ी तो ऐसे तो हम साहब साहित्यिक किताबें पढ़ने की तो हमारी रुचि कभी नहीं रही मगर हाँ फिक्शन पढ़ने की रुचि तो रही हिंदी अंग्रेजी तो पढ़ते ही थे जासूसी भी पढ़ लेते थे मैं जासूसी को इसलिए हिंदी अंग्रेजी से अलग कर रहा हूं क्योंकि जासूसी का भाषा से कोई ताल्लुक नहीं होता वो कर्नल रंजीत भी हो सकती है और जेम्स हेडली चेज भी हो सकती है ये और जेम्स हेडली चेज की हिंदी हो या अंग्रेजी हो? अब आप सोच रहे होंगे जेम्स हेडली चेस की हिंदी हां भैया उसके ट्रांसलेशन भी बहुत आया करते थे हमारे जमाने में तो सब उसको भी पढ़ देते थे तो किताबों की समीक्षा का तो यह था कि किताबों की समीक्षा से हमको कभी मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ अब मन बनाने का मतलब आप समझ होंगे बारे में कभी ऐसी चर्चाएं नहीं हुई सच बात यह है कि हमारे चर्चा हम लोग इतने प्रबुद्ध नहीं थे कि किताबों पर चर्चा करते हैं <laughs> मैं अपने मित्रों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं अपने तो कर सकते हैं मगर ईमानदारी <laughs> से नहीं, पर चर्चा करने के लिए आपको वो व्यक्ति भी चाहिए मगर मेरे को ऐसे व्यक्ति मिलते नहीं ओ, है, ओ, ओ, ओ, ओ, अच्छा okay, तो ये जो एक्सपर्ट होते हैं ना जो कि भी होते हैं इनकी इंसाइट यानी कि जो ये अंतरदृष्टि जिससे वो देख पाते हैं उन सब चीजों के अंदर उसके लिए मुझे लगता है जरूरी यह होता है कि उनके पास उस विषय का ज्ञान हो अनुभव हो और तभी तो वो उस पर अपना दृष्टिकोण दे पाएंगे मगर मुझे लगता है साहब आजकल जो आजकल क्या हमेशा से ही ऐसा रहा है कि क्रिटिसिज्म करने के लिए लोग ना तो अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं ना अपनी अंतरदृष्टि और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं वो केवल एक विशिष्ट दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं मतलब? अच्छा यानी कि उनको अगर कोई चीज़ पता है कि भाई जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं ना पुरातन पंथी हमेशा से बोलते आए हैं तो अगर उनकी निगाह में कोई चीज़ पुरातन पंथी है जिसमें यानी कि अगर जो पुराने टाइप के कपड़े पहने हैं किसी फिल्म में और वो घड़ा लेकर घूम रहे हैं उस टाइप का अगर जो होता है उन्हें वो पुरातन लगने लगता है भले ही उसमें कितनी ही मॉडर्न विचारधारा क्यों ना दी गई हो आपको आपको ख्याल होगा साहब एक फिल्म थी चित्रलेखा चित्रलेखा में एक सन्यासी राजा और एक नाचने देव वाली देवदासी, देवदासी। हाँ। इनकी कहानी थी उस फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन संदेश था जो कि मैं जब वो फिल्म देखी तब तो नहीं समझ में आया साहब मगर आज समझ में आया कि यदि उसको आप इस नजरिए से देखें कि आज में जीवन है और कल के लिए आज के जीवन को कुर्बान कर देना इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये एक बेहतरीन संदेश है मगर मुझे आज भी याद है कि जब उस फिल्म की समीक्षा आई थी ना तो उसमें यह कहा गया था कि इसके गीत बहुत अच्छे हैं दृश्य बहुत अच्छे हैं परंतु ये आज के समय के अनुकूल नहीं है अब सवाल यह है कि जो भी उसकी समीक्षा कर रहे थे उन्होंने सिर्फ केवल चूंकि वो राजा महाराजा की कहानी और ये सब देवदासी वगैरह की कहानी थी तो उन्होंने उसको उस हिसाब से समयानुकूल है या नहीं है इस पर लगा दिया ये कहानी तो ऐसी है जो हर समय के लिए जब है। जबकि सच बात ये है कि ये कालात्त हाँ। है यानी इसके लिए किसी काल का बंधन नहीं है ये कहानी तो हर हर समय के लिए सच है मगर खैर तो मैं ये कह रहा था कि इसीलिए जो क्रिटिक महोदय हैं ना उनके अंदर वो सब गुण हो जैसे उन्होंने इसके संगीत को पहचान लिया तो शायद वो भाई अच्छे संगीत के ज्ञाता होंगे उन्होंने उसके फिल्मेटोग्राफी और ड्रेस और इन सब चीज़ों के बारे में तो बात की मगर कुछ कहीं पर वो भटक है। तो उनकी आत्मा हमको ना पकड़ अच्छा अब तो इसका मतलब क्या होता है मेरे हिसाब से क्रिटिक की बात सुनकर अपना निर्णय ले लेने का मतलब यह हुआ कि हमने क्रिटिक के अंदर जो क्वालिटी पहचानने के गुण हैं उनको स्वीकार कर लिया कि भैया ये जो कहेंगे यही अच्छा होगा तो मुझे लगता है साहब कि ये तो थोड़ा सा गड़बड़ बात है तो ये हुआ कि हमने अपनी बुद्धि निकाल के उनके चरणों में डाल दी और जो वो कहेंगे हम ले सके भैया कौन सी फिल्म देखने मान लीजिए पांच फिल्म आई है उस हफ्ते में हुँ. तो भाई कौन सी फिल्म देखे कौन सी न देखे तो इसलिए हम क्रिटिक के निर्णय का अब यही यहाँ पर मैं फिल्मों की बात बार बार कर रहा हूँ ये बात केवल फिल्मों के बारे में नहीं है यह बात तो इस बारे में भी है कि आप कभी मित्रों में चयन करते हैं यानी कि किस मित्र को आप अपने रैंकिंग में ऊपर रखते हैं किसको नीचे रखते हैं इसके बारे में भी अगर आप स्वयं निर्णय लेते हैं तब तो अलग बात है और अगर आप किसी और के निर्णय से प्रभावित होते हैं तो इसका मतलब आपने अपने आप को उस क्रिटिक के हाथ में दे दिया क्यों दे दिया शायद इसलिए कि आप उसको अपने से बेहतर समझते हो शायद कि अंदर अंदर वो वो क्षमता क्षमता नहीं नहीं, हो, हो आपको लगता आपके या फिर आपने सोचा कौन इसमें अपना समय लगाए जो वो कहते हैं उसी को मान लेते हैं तो साहब ये तो बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि यहां पर एक बात तो पक्की है कि सबसे बड़ी बात जो है वो क्रिटिक की सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी वो प्ले में आ जाती है तो ये जो उसके ऊपर ओवर रिलायंस होता है यानी कि हमको लगता है कि हम पूरी तरह से उसके ऊपर भरोसा कर लें, तो यार इसका मतलब तो ये हो गया कि हमने अपनी क्षमताओं को सीमित कर दिया पहचाना भी नहीं पहचाना मान लीजिए पहचान के हमने बोला कम है तो हमने सीमाएं बांध दी जबकि सच बात ये है कि हर व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता तो है कि वो अपना अच्छा भला बुरा सब सोच सकता है और जो भी निर्णय लेना होता है वो तो उसको अपना निर्णय लेना होता है ना अच्छा इससे भी बड़ी समस्या कब आती है जब आप ये देखते हैं कि दो क्रिटिक जिन पर आप विश्वास करते हैं दोनों के विचारधाराएं अलग अलग होती है। यहां पर भैया बहुत मुश्किल हो जाती है सारा कंफ्यूजन ही यहां पर आपके खड़ा हो जाता है इधर जाऊं या उधर जाऊं किसकी बात मानू सब मैंने इसके लिए अपनी जिंदगी में एक एक जैसे क्या कहते हैं ना एक रास्ता चुना है जिसको हमेशा भगवान बुद्ध के मार्गों के हिसाब से कहा जाता है मध्यम मार्ग मध्यम मार्ग क्या है कि मैं पहले सबसे सबकी बात सुन लेता हूँ यानी कि सारे क्रिटिक्स के बातों को पढ़ लेता हूं उसके बाद मैं क्या करता हूँ उन सबों को फेंटता हूं मतलब उनको मिला लेता हूं और मिलाने के बाद जो मेरे मन में आता है वो करता हूं आपको यहां पर एक बात बताऊं साहब मैंने अब मतलब धीरे धीरे करके ही सीखा मैंने अब एक चीज जान ली है कि क्रिटिक अगर किसी चीज के पांच पहलू होते हैं तो यानी किसी व्यक्ति कि के अगर उसकी पर्सनालिटी के पांच पक्ष हो होते हैं या दस पक्ष होते हैं और क्रिटिक साहब जो है उन दस में से तीन को कहते हैं अच्छा है और सात को कहते हैं खराब है वो कहते हैं साहब कोई दूसरे क्रिटिक साहब किन्हीं और चार के बारे में अच्छा कहते हैं किन्हीं और छ के बारे में खराब कहते हैं तो मैं आपको बताऊं मैं क्या करता हूं मैं अपने मन से एक निर्णय लेता हूं और मैं ये बात अब मानने लगा हूं कि साहब कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति या कोई भी फिल्म ना तो पूरी तरह से अच्छी होगी और ना तो पूरी तरह से बुरी होगी तो आनंद उसका लिया जाए कि उस व्यक्ति या उस फिल्म या उस पुस्तक या उस सीरियल में क्या हिस्सा है जो अच्छा है यानी कि उसके बारे में कहा जा सकता है कि यार इस फिल्म में स्टोरी बहुत अच्छी थी स्टोरी अच्छी थी बाकी चीजें खराब थी या स्टोरी भी अच्छी थी और साहब आ, हमारी हीरोइन वो बहुत सुंदर भी थी ये भी एक अच्छी बात हो सकती है किसी व्यक्ति में हो सकता है उसका व्यवहार बहुत मुहफट हो मगर हो सकता है कि उसका सेंस ऑफ़ ड्रेसिंग बहुत बहुत अच्छा अच्छा हो हो या वो आदमी ठीक अच्छा है मतलब हमको हम तो ये कह रहे हैं कि भाई उस व्यक्ति का जो पक्ष अच्छा है यानी उस फिल्म का जो पक्ष अच्छा है उसकी प्रशंसा करो उसका आनंद उठाओ नहीं। जो नहीं अच्छा है उसको छोड़ दो तो यहाँ पर मुझको वही याद आता है वो क्या होता है सूप जैसा स्वभाव रखिए वो कबीरदास जी का या किसका दोहा हाँ, है सार कि, रहे। हाँ, सूप जैसा स्वभाव रखिए कि जो सार सार को को ले ले और थोथे को उड़ा दे हुँ. तो साहब ये मुझे तो लगा कि अगर मैं मतलब सच बताऊ तो समीक्षा या क्रिटिक्स की बात जब आती है तो उसमें मैं अपनी जिंदगी में तो ऐसा हमको एक चीज़ और भी तो अच्छा हाँ, मतलब अगर जो किसी को, कर देते हैं। अगर सच बात ये अगर किसी को लगता है कि वो भगवान प्ले कर रहा है तो वो सचमुच में भगवान प्ले करते करते वो भगवान जैसे सजा यानी बुराइयां करने लगता हाँ। है वो भगवान जैसी अच्छाइयां करके अपनी शक्ति नहीं दिखाता यानी हाँ। आपने शायद अपनी जिंदगी में देखा होगा बहुत से लोग जिनके हाथ में सत्ता या पावर होती है ना अच्छा वो अपनी पावर दिखाने के लिए बजाय अच्छा करके पावर दिखाने के किसी का नुकसान, नुकसान करके पावर कर। दिखाने में ज्यादा भरोसा रखते हैं क्योंकि शायद नहीं करना यानी किसी बात के लिए नो कह देना ज्यादा आसान होता है ये बात अच्छा अब अब ये बात बात आई, तो यहां पर एक बात और भी कर लें। चलिए समीक्षा की बातें तो हो गईं। मैं जो अपने गाने देता हूं ना उसके बारे में भी लोग भाग अच्छी समीक्षा कर लेते हैं <laughs> लोगों ने मुझसे कहा कि भैया ये कहाँ से पुराने पुराने गाने ढूंढ के लाते हो तो एक साहब ने तो यह भी कहा कि ये जो आपने इस बार वाला गाना दिया था यानी पिछले हफ्ते जो गाना दिया था वो आ, किसी नई फिल्म का था अब देखिए साहब यही तो नजरिए का फर्क है वो गाना था दिलबर दिल से प्यारे यानी कि फिल्म कारवा का आप जानते हैं कारवा फिल्म कितनी पुरानी है कारवा फिल्म बेहद पुरानी है यानी जीतेंद्र साहब जब फर्ज कर चुके ना यानी अरे फर्ज फिल्म में जब काम कर चुके वारिस करने उसके बाद ये कारवा उसी जमाने की फिल्म है जब वो जंपिंग जैक के नाम से अपने आप को स्थापित कर रहे थे चलिए साहब तो अब आपको बताऊं ये इतनी पुरानी फिल्मों की बात करते हैं ना ये एकदम नई फिल्म का मगर बेहद मशहूर संगीत आपके लिए ये रहा चलिए साहब अब आप अगर इसको पहचान लेते हैं ना वास्तव में मैं आपका मुरीद हो हो जाऊंगा और तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ना आप पहचान जाते हाँ हम तो पहचान जाते अरे वाह देखिए हम भले ही गाना एग्जैक्टली उसके शब्द ना बता पाते मगर हम आपको उसकी फिल्म जरूर बता देते और हम इसलिए पहचान जाते कि हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ हमारी बिल्डिंग में एक हमारी दोस्त रहती हैं वो एनटीपीसी में उनके हस्बैंड काम करते हैं तो वहाँ के एनुअल फंक्शन के लिए वहाँ जो हम लेडीज़ नहीं कहेंगे लड़कियाँ कहेंगे सारी लड़कियों को हमें ये दस भाषाओं में इसी गाने को सिखाना था इसलिए हम चलिए तो अभी इससे ज़्यादा हिंट नहीं <laughs> मैं आपको एक छोटी सी कहानी ओम प्रकाश पांडे जी की वो भी सुना देता हूं सुना ये, सुना ये। कहानी का नाम है चूड़िया जो कि उनकी पुस्तक चूड़िया वो भी इसी कहानी के नाम पर है पांडे जी का कहना है कि ये उनकी सर्वप्रिय कहानियों में से एक है तो चलिए साहब शुरू करते हैं चूड़ी ले लो चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी बहन जी पहन लीजिए चूड़ी सुहागन की निशानी होती है बिटिया तुम भी पहन लो तुम्हारे गोरे गोरे हाथों में बहुत अच्छी लगेगी मनपसंद दूल्हा मिलेगा चूड़ी हारन मालती रोज इस शहर की गलियों में इसी तरह से आवाज़ लगाकर चूड़ी बेचा करती है सुबह सुबह अपने बच्चों को तैयार करके उन्हें स्कूल भेज देती है और पति को भी खाना खिलाकर उसको दोपहर का टिफिन बांध दे देती थी और फिर घर का सारा काम कर दस बजे चूड़ी की टोकरी सर पर रखकर चूड़ी बेचने निकल जाती और तीन चार बजे बच्चों के घर आने से पहले घर वापस आ जाती थी परिवार में सबको पता था कि मालती चूड़ी बेचती है कभी कभी शादी ब्याह में महिलाएं व लड़कियां मालती के घर पर ही चूड़ियां पहनने आ जाती थी एक दिन जब वह इसी प्रकार चूड़ी बेच रही थी कि एक घर का दरवाजा खुला और एक महिला बाहर निकली और बोली कि अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ तो मेरी बेटी रुचि आ जाएगी तो हम माँ बेटी दोनों को चूड़ी पहना देना मालती बोली बहन जी मुझे दस मिनट से ज्यादा नहीं बैठाइएगा अभी सुबह से बोहनी नहीं हुई है उस महिला ने कहा चिंता मत करो मेरे साथ दो चार महिलाएं और भी चूड़ी पहनेंगी खैर चूड़ी बेचने के लालच से मालती बैठ गई कुछ ही देर में रुचि बेटी आ गई और आस की तीन चार और महिलाएं भी आ गई और सबों ने चूड़िया पहनी इतने में एक सब्जी बेचने वाली महिला भी सिर पर सब्जियों की टोकरी रखे आवाज लगाती हुई आ गई और बोली बहन जी, ताजी हैं ले लीजिए उस महिला ने कहा पहले मैं चूड़ी पहन लू फिर देखती हूँ सब्जी वाली ने सब्जी की टोकरी जमीन पर रखी और मालती के बगल में बैठ गई मालती ने सबको चूड़ी पहनाई और हिसाब करके पैसा लिया अचानक मालती की निगाह सब्जी वाली के हाथों पर पड़ी उसके दोनों हाथों में एक भी चूड़ी नहीं थी नहीं। चूड़ी बेचने के लालच से मालती ने कहा अरे तुम्हारे दोनों हाथों में एक भी चूड़ी नहीं है नहीं। पहन लो दाम कम कर दूंगी अचानक सब्जी वाली के चेहरे का रंग बदल गया बोली मैं चूड़ी नहीं पहन सकती मालती ने पूछा वो क्यों उसने बताया कि मैं विधवा हूं मालती स्तब्ध रह गई कुछ देर बाद मालती बोली बहन माफ करना मुझे नहीं पता था सब्जी वाली बोली इसमें तुम्हारी क्या गलती है सब मेरे भाग्य का दोष है कुछ देर दोनों के बीच एक गहरा मौन छाया रहा मालती ने कहा बहन अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलू मौन को तोड़ते हुए कहा सब्जी वाली बोली बुरा क्यों मानूंगी बोलो मालती बोली तुम्हारे कितने बच्चे हैं सब्जी वाली बोली हमारी शादी को तो दो साल भी नहीं हुए थे बीमारी हुई और और वे चले गए कोई कोई संतान नहीं नहीं है है है घर में कोई और है नहीं। लेकिन जीवन तो चलाना ही है। रोज दो बार पेट तो भरना ही है मैं मायके में कितने दिन रहती दूसरों पर बोझ बनकर रहना अच्छा नहीं लगता कुछ पढ़ी लिखी तो हूं नहीं तो सब्जी बेचना शुरू कर दिया किसी प्रकार जीवन की गाड़ी चल रही है जब सब्जी वाली अपनी कहानी कह रही थी, तो सारी महिलाएं जो थी, लेकिन बहन के रिश्ते से और एक औरत होने के कारण तुम्हें सलाह देती हूं बुरा लगे तो माफ कर देना अभी तुम मुश्किल से पच्चीस की हो पहाड़ जैसी जिंदगी सामने पड़ी है बच्चे भी नहीं है औरत होने के नाते मेरा यह अनुभव है कि अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल होता है मेरी सलाह है तुम दूसरी शादी कर लो ईश्वर इतना भी क्रूर नहीं होता कि वह तुम्हें बार बार कष्ट देगा इस संसार में एकदम अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है फिर तुम्हारा कोई अपराध थोड़े ही है कि चेहरे पर विधवा का लेबल लगाकर घूमती रहो और चौबीसों घंटे दुखी रहो जो हुआ वह तुम्हारे हाथ में नहीं था लेकिन अब अपने बारे में फैसला करना आगे की जिंदगी खुशी से जीना और उसके लिए कोशिश करना तुम्हारे हाथों में है, बाकी तुम्हारी मर्जी। पास बैठी सारी महिलाओं ने मालती की बातों का जोरदार समर्थन किया और सब्जी वाली से कहा कि मालती की बातों पर एक बार विचार जरूर करना इतना लंबा जीवन अकेले काटना बड़ा कठिन होता है हाँ अगर तुम्हारे बच्चे होते और तुम्हारी उम्र ज्यादा होती तो हम इस ढंग की बातें करते ही नहीं अभी यह सब बातें हो ही रही थी कि रुचि ने लाल हरे रंग की चार अच्छी चूड़ियां चुनकर सब्जी वाली को दिखाते हुए कहा चाची आप इसे पहन लो आपके गोरे हाथों पर बहुत अच्छी लगेंगी सब्जीवाली सब्जीवाली की आंखों के के कोने कोने से से से एक बूंद आंसू टपक गया, जिसे जिसे उसने जल्दी से अपने आंचल पोंछ दिया, जिसे केवल मालती देख पाई। कुछ पलों बाद ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया इस घटना के लगभग दो वर्षों के उपरांत एक दिन मालती जब रोज की तरह गलियों में चूड़ी बेच रही थी वही सब्जी महिला उसे सब्जी बेचते मिल गई दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और दुआ सलामी के बाद मालती ने पूछा बहन क्या दिया कि सब्जी वाली अपने दोनों हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां पहने हैं मांग में सिंदूर भी है मालती है खुश हो गई और पूछा क्यों शादी कर ली सब्जी वाली बोली हां बहन फिर उसने आगे कहा उस दिन आप लोगों ने जो कहा उस पर मैंने बाद में विचार किया और मुझे भी लगा कि बात तो सही है अभी पहाड़ सा जीवन पड़ा है कुछ तो करना चाहिए इसी बीच मेरे बाबूजी ने एक लड़के से मेरी शादी की बात की और वह मान गया बाबूजी ने मुझसे कहा तुम शादी कर ही लो मैंने भी हाँ कह दी हाँ हालांकि वह मुझसे उम्र में कुछ छोटा है लेकिन ईश्वर की इच्छा मानकर मैंने शादी कर ली मालती बोली बहुत अच्छा किया छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता सीता भी राम से बड़ी थी राधा कृष्ण से बड़ी थी स्वभाव ठीक होना चाहिए सब्जी वाली बोली नहीं बहन वो बहुत अच्छे हैं तो साहब कहानी यहीं पर समाप्त होती है इसके बारे में आ, मैंने लेखक महोदय से जब बात की तो पांडे जी ने कहा कि देखिए कहानियों का अंत तो कहानीकार अपने हिसाब से बनाता है मगर पाठकों को स्वतंत्रता होती है कि वे उस अंत को स्वीकार करें या न करें तो साहब मैं हर कहानी जो आपको सुना रहा हूं, उसमें स्वतंत्रता आपकी है कि आप इस कहानी का अंत जैसे चाहें वैसे बदल सकते हैं तो साहब इसके साथ ही आज की बात यहीं समाप्त करता हूं। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार और मैं आपका आभारी हूं कि आपने अपना समय दिया इन बातों को सुनने के लिए सच में बड़ी सुंदर कहानी और ओम प्रकाश भैया बधाई के पात्र हैं जो इतना अच्छा लिख रहे हैं लिखते रहिए है भैया और, और सबको नमस्कार तपस्या अच्छा है तुम त्याग के मारे क्या जानो ये भोग भी एक तपस्या अच्छा है तुम त्याग के मारे क्या जानो तुम त्याग के मारे क्या जानो अपमान रचेता का होगा रचना को अगर ठुकराओगे संसार से भागे फिरते हो हम कहते हैं ये जग अपना है